श्रीमद देवी भागवत नवम स्कंध पंचवे प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का विशद विवेचन जो परम शुद्ध सत्य स्वरूपा है उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती है अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप हैं उन्हें संपत्ति के अधिष्ठात्री देवता माना जाता है वे परम सुंदरी अनुपम संयम रूपा शांत स्वरूपा श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा तो समस्त मंगलों की प्रतिमा है लोभ मोह काम क्रोध मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सहज ही रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा तो अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है संपूर्ण स्त्रियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ पतिब्रता है श्रीहरि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं वे कभी अप्रिय बात नहीं कहती धान्य आज सभी सस् उनके रूप है प्राणियों का जीवन स्थिर रहे तदर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी राजाओं के यहाँ राज तथा तो मर्तलोकवासी गृहस्थों के घर गृहलक्ष्मी के रूप में वे विराजमान हैं। प्राणियों के अखिल द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है वे परम मनोहर हैं पुण्यात्माओं की कृति उन्हीं की प्रतिमा है वे राजाओं की प्रभा है व्यापारियों के यहाँ वे वाणिज्य रूप से विराजती हैं पापीजन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं उनमें भी इन्हीं की शक्ति है ये हृदय रूप से धराधाम पर पधारी थी यह बात वेद में कही गई है सब ने इसका समर्थन भी किया है सब लोग इनकी आराधना और वंदना करते हैं नारद अब मैं अन्य देवी का प्रसंग कहता हूँ सुनो परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी बुद्धि विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती है उन्हें सरस्वती कहा जाता है संपूर्ण विद्याएँ उन्हीं के स्वरूप है मनुष्यों को बुद्धि कविता मेधा प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है अनेक प्रकार के सिद्धांतों को पृथक पृथक करना उनका स्वाभाविक गुण है वे व्याख्या और बोध स्वरूपा हैं उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं उन्हें विचार कारिणी और ग्रंथकारिणी कहा जाता है वे शक्ति स्वरूपा हैं स्वर संगीत और ताल सब उन्ही के रूप हैं वे विषय ज्ञान और वाणी वाणीमयी हैं प्रत्येक वाणी को जीव का प्रदान करती हैं वे परम प्रसिद्ध वाद विवाद की अधिष्ठात्री एवं शांत मूर्ति हैं वे हाथ में बीना और पुस्तक लिए रहती हैं उनका विग्रह शुद्ध सख्तमय है वे सदाचार परायण तथा भगवान श्रीहरि की प्रिया हैं हिम चंदन कुंद चंद्रमा कुमुद और कमल के समान उनकी कान्ति है वे रत्नों का हार गले में पहनाकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती हैं उनकी मूर्ति तपोमयी है तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहती हैं सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं उनके अभाव में ब्राह्मण मुख जैसे होकर मृतक के समान बना रहता है ये तृतीया देवी कहलाती हैं इन्हें श्रुति में भगवती जगदम्बा कहा जाता है